श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 109 सौ सात मार्च अट्ठारह अवतार लीला तथा योग माया शक्ति श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ जमीन पर चटाई पर बैठे हुए हैं प्रसन्न मुख हैं भक्तों से कह रहे हैं मेरे पैरों पर जरा हाथ तो फेर दो भक्तगण उनके पैर दाब रहे हैं मास्टर से हंस कहते हैं इसके पैर दबाने के बहुत अर्थ है। फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हैं इसके भीतर अगर कुछ है तो सेवा करने पर अज्ञान अविद्या सब दूर हो जाएंगे एकाएक श्री रामकृष्ण गंभीर हो गए जैसे कोई गूढ़ विषय कहने वाले हों श्री रामकृष्ण मास्टर से यहाँ दूसरा कोई आदमी नहीं है उस दिन यहाँ हरीश था मैंने देखा गिलाफ को देह को श्री राम कृष्ण की देह छोड़कर सच्चिदानंद बाहर हो आया निकलकर उसने कहा हर एक युग में मैं ही अवतार लेता हूँ तब मैंने सोचा यह मेरी ही कोई कल्पना होगी फिर चुपचाप देखने लगा तब मैंने देखा वह स्वयं कह रहा है शक्ति की आराधना चैतन्य को भी करनी पड़ी थी सब भक्त आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं कोई कोई सोच रहे हैं क्या सच्चिदानंद भगवान ही श्री रामकृष्ण का रूप धारण कर हमारे पास बैठे हैं भगवान क्या फिर अवतरण हुए हैं श्री रामकृष्ण ने मास्टर से फिर कहा मैंने देखा इस समय पूर्ण आविर्भाव है परंतु ऐश्वर्य सत्व गुण का है भक्तगण विस्मित होकर सुन रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से अभी अभी मैं माँ से कह रहा था माँ अब मुझसे बका नहीं जाता और कह रहा था एक बार छू देने पर ही आदमी को चैतन्य हो योग माया की महिमा भी ऐसी है कि वह गोरख धंधे में डाल देती है वृंदावन की लीला के समय योग माया ने वैसा ही किया और उसी के बल से सुबल ने श्री कृष्ण से श्रीमती को मिला दिया था जो आद्या शक्ति है उस योग माया में एक आकर्षण शक्ति है मैंने उसी शक्ति का आरोप किया था अच्छा जो लोग आते हैं उन्हें कुछ होता है मास्टर जी हाँ होता क्यों नहीं श्री कृष्ण, तुम्हें मालूम कैसे हुआ मास्टर साहस्य सब कहते हैं उनके पास जो जाते हैं वे लौटते नहीं श्री राम कृष्ण सहास्य एक बड़ा मेढह मटियाले सांप के पाले पड़ा था सांप न उसे निगल सकता था न छोड़ सकता था मेढक भी आफत में पड़ा था लगातार टें -टे कर रहा था और सांप की भी जान आफत में थी परंतु वह मेढक अगर गोखुरे सांप के पाले पड़ता तो दो ही एक पुकार में उसे ठंडा हो जाना पड़ता सब हंसते हैं किशोर भक्तों से तुम लोग त्रैलोक की वह पुस्तक भक्ति चैतन्य चंद्र का पढ़ना उसे एक किताब मांग लेना उसमें चैतन्य देव की बड़ी अच्छी बातें लिखी है एक भक्त क्या वे देंगे श्री राम कुहास्य क्यों खेत में अगर बहुत सी ककड़ियाँ हुई हो तो मालिक दो तीन मुफ्त ही दे सकता है तब हंसते हैं क्या मुफ्त नहीं देगा तू क्या कहता है पल्टू से यहां एक बार आना पल्टू, हो सका तो आऊंगा श्री कृष्ण, मैं कलकत्ते में जहां जाऊं वहां तू जाएगा या नहीं पल्टू, जाऊंगा कोशिश करूंगा श्री कृष्ण, यह पटवारी बुद्धि है पल्टू, कोशिश करूंगा यह अगर न कहूं तो बात झूठ हो सकती है श्री कृष्ण मास्टर से इनकी बातों को मैं झूठ में शामिल नहीं करता क्योंकि वे स्वाधीन नहीं हैं हरिपद से महेंद्र मुखर्जी क्यों नहीं आता हरिपद? मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता मास्टर सहास्य वे ज्ञान योग कर रहे हैं श्री कृष्ण। नहीं उस दिन प्रहलाद चरित्र दिखाने के लिए उसने गाड़ी भेजने के लिए कहा था परंतु फिर भेज नहीं सका शायद इसीलिए आता भी नहीं मास्टर एक दिन महिम चक्रवर्ती से मुलाकात हुई थी बातचीत भी हुई थी जान पड़ता है वे महेंद्र उनके पास आया जाया करते हैं श्री राम क्यों महिम तो भक्ति की बातें भी करता है वह तो कहता भी है खूब आराधितों यदि हरिश् ततः किम मास्टर हंसकर आप कहलाते हैं इसीलिए वह कहता है श्री गिरीश घोष श्री रामकृष्ण के पास पहले पहल आने जाने लगे हैं आजकल वे सदा श्री रामकृष्ण की ही बातें में रहते हैं हरि गिरीश घोष आजकल कितनी ही तरह के दर्शन करते हैं यहाँ से लौटने पर सर्वदा ईश्वरी भाव में रहते हैं श्री रामकृष्ण यह हो सकता है गंगा के पास जाओ तो कितनी ही तरह की चीजें दिख पड़ती हैं नाव जहाज कितनी चीज़ें हरी गिरीश घोष कहते हैं अब सिर्फ कर्म लेकर रहूंगा सुबह को घड़ी देखकर दवात कलम लेकर बैठूंगा और दिन भर वही काम पुस्तकें लिखना क्या करूंगा इस तरह कहते हैं पर कर नहीं सकते हम लोग जाते हैं तो बस यही की बातें किया करते हैं आपने नरेंद्र को भेजने के लिए कहा था गिरीश बाबू ने कहा नरेंद्र को किराए की गाड़ी कर दूंगा पाँच बजे हैं छोटे नरेंद्र घर जा रहे हैं श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले लंबे बरामदे में खड़े हुए एकांत में उन्हें अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वे विदा हुए और भी कितने ही भक्तों ने विदाई ली श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए मोहिनी मोहन से बातचीत कर रहे हैं लड़के के गुजर जाने पर उनकी स्त्री एक तरह से पागल सी हो गई है कभी रोती है कभी हंसती है श्री रामकृष्ण के पास आकर बहुत कुछ शांत हो जाती है श्री रामकृष्ण तुम्हारी स्त्री इस समय कैसी है मोहिनी यहाँ आने से ही शांत हो जाती है वहां तो कभी कभी बड़ा उत्पात मचाती है अभी उस दिन मरने पर तुली हुई थी श्री कृष्ण सुनकर कुछ देर सोचते रहे मोहिनी मोहन ने पूर्वक कहा आप दो एक बातें बता दीजिए श्री कृष्ण, उससे भोजन न पकवाना इससे सिर और भी गर्म हो जाता है और साथ साथ आदमी रखो